आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए विशेष मुलाकात कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर गिरीश जी और दिव्या दीदी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो नमस्कर रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मोदन नाइनटी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष एपिसोड में हमारे साथ बोरीवली से खास दीदी दिव्या जी हैं और साथ में प्रोफेसर गिरीश जी हैं जिनसे हम बात करेंगे खास आज बहुत ही अच्छा दिन है और बहुत बात ही अच्छी बातें आपको सुनाएंगे कि किस तरह से हम जब यात्रा करते हैं तो उसमें हमारे जीवन के जो मूल्य हैं वो कैसे काम करते हैं उस विषय पर हम लोग बात करेंगे टूरिज्म और वैल्यूज़ के ऊपर तो आप सभी की तरफ से गिरीश जी का और दिव्या जी का बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और गिरीश जी मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं यात्रा की आजकल टूरिज्म की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है और सभी लोग जुड़े जाते हैं इसमें तो इसमें जैसे वैल्यूज की अगर हम बात करें टूरिज्म और वैल्यूज एक साथ अगर मिल जाए या जुड़ जाए तो क्या हो सकता है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले तो मैं आपका भी और श्रोताओं का भी दिल से इंटरनेशनल टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में आप सबको मुबारक भी देना चाहूंगा और जैसे आपका प्रश्न है कि किस प्रकार से मूल्य और आ, या। यात्रा दोनों ही एक ही गाड़ी के दो तो पहिए समान हैं क्यों ये आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है क्योंकि समाज में मूल्यों का थोड़ी सी कमी हो रही है और जब हम यात्रा करते हैं यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम अपने मन को शरीर को रिलैक्स करें उसको तो तो आराम दे हमारे जो दौड़ा भागी का जिंदगी है उससे थोड़ा सा हम हाँ हट रिलैक्स हो हम एंटरटेन हो हम खुश रहें हम शांत रहे हम प्रकृति के प्रकृति को बहुत अच्छी तरीके से उसके विशेषताओं का सुख ले सके हम डिफरेंट कल्चर डिफरेंट फूड डिफरेंट भाषा डिफरेंट रिलीजन इन सब का जो वैरायटी है जो डाइवर्सिटी है जो ये प्रकृति का है या फिर हमारे मनुष्य जीवन का है इन सब सुख अनुभव कर सके और यही उद्देश्य है टूरिज्म का कि हम एक दूसरे की भिन्नताओं को रिस्पेक्ट कर सके हम एक दूसरे की विशेषताओं को बहुत सहज रीति से एक्सेप्ट कर सके जब तक हमारे जीवन में ये एक्सेप्टेंस या फिर दूसरों की विशेषताओं का जो लर्निंग है ये नहीं आता है हम अगर ये नहीं सीख सकते हैं टूरिज्म से कि हमारे विश्व में बहुत सारे लोग हैं सब में बहुत सारी भिन्नताएं हैं अगर मैंने ये मूल्य धारण कर लिया कि हम अनेक होकर भी एक ही हैं, हमारे भाषा हमारा कल्चर हमारा वेशभूषा हमारा पहनावा हमारा खान पान हमारा रिचुअल ये भिन्न होते हुए भी हम सब एक ही मूल्य से जुड़े हुए हैं वो है प्यार वो सम्मान वो है आ, एक दूसरे को एक्सेस करना भी में भूल्यताओं करना ये हमें टूरिज्म खाता है उसके अंदर ये सम्मिलित है तो मैं समझता हूँ जब हम एक टूरिस्ट बन के यात्रा करते हैं दूसरे जगह जाते हैं तो ये सब गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिकली हमको फील करते हैं तो मेरे ये सब और वैल्यू एक दूसरे के पूरक है जी गिरीश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि यात्रा और मूल्य जो है हमारे जीवन में होने से जो भारत में विभिन्न कल्चर है विभिन्न जो लोग रहते हैं वो सब विभिन्न होने के बावजूद भी एक साथ जुड़े रहते हैं एक ही भारत देश के हम सभी लोग हैं और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया लेकिन फिर मुझे ये ख्याल आ रहा है कि जैसे कि हम लोग मूल्यों की बातें तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने की जब बात आती है तो इवन एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ ट्रेन में जब भी हम लोग यात्रा करते हैं तो वहां बड़ी दिक्कतें होती है कि सबको जल्दी होता है कि मैं पहले चढ़ूँ और बहुत सारे लगेज होते हैं तो वहाँ पर फिर थोड़ा सा एंग्रीनेस भी आ जाता है चलो मैनेज कर लेते हैं हम लोग ऐसा वैसे करके और कई बार होता है कि कुछ जगह सीट की कमी होती है तो ऐसी दिक्कतें वाली बात आ जाती थी कि हम लोग जो रिलेटिव हैं ठीक है उनके लिए तो कर मिलते हैं लेकिन जो दूसरे लोग हैं हमारे रिलेशन में नहीं हमारी भाषा के नहीं है तो वहाँ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करे आपका अनुभव क्या कहता है रमेश जी मैं ये बताना चाहूँगा कि उसका मुख्य कारण यही है कि हमने जीवन रूपी यात्रा और जो फूल यात्रा है दोनों सही मायनों में सही अर्थों में समझा मिले तो जीवन का उद्देश्य है कि हम खुश रहें हम आनंद में रहें, हम जीवन के हर पल को बहुत अच्छे अनुभवों के साथ जिए और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो भी जाते हैं घूमने के लिए या किसी भी कार्य के लिए उसका भी हमारा पर्पस कि होता है कि हम अपना कार्य कंप्लीट करें या हम वो यात्रा को बहुत सुखदायी बनाएं। अब जब हम ये जीवन का और यात्रा का जो मूल मूलभूत परपज है उद्देश्य है जब उससे हमारी थोड़ी सी हम उससे हट जाते हैं या फिर वो हमको याद नहीं रहता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं उसका जो परम उद्देश्य है वो हैपीनेस है वो यू नो आई नी टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ माई जर्नी या फिर एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ जब ये बातों से हट करके हम फिर यू नो चीजों को या फिर जो तो असुविधाएं हैं या फिर जो भी प्रैक्टिकल बातें हो रही है वहां पर हम ही क्या होता है हमारे अंदर क्रोध आ जाता है हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा झगड़े की भावना आ जाती है थोड़ा सा हमारा अधिकार सामने आ जाता है और इसके क्या होता है वो उद्देश्य है हमारा वो हम लूज हो जाता है या फिर वो डायल्यूट हो जाता है तो मैं कि एक यात्री को बहुत अच्छी तरह जो वैल्यूज़ जो, जो मूल्य हैं उसके बारे में उसको मालूम भी होना चाहिए और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसकी भी थोड़ी सी मेरे हिसाब से हमारे अंदर वो यू नो वो शक्ति आनी चाहिए कि भले चीजें जी जी होट होनी चाहिए शायद मुझे लगता है ना हमको कुछ सीखना पड़ेगा जीवन आ, जीने आ, की कला जी जी जी. जीवन यात्रा के गिरीश जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कहीं ना कहीं हम जो है अपने मूल स्वरूप जो है शांति प्रेम आनंद इन चीज़ों से हटकर हम जब टूल चीज़ों से जैसे प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं आमने सामने जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं और अपना जो मूल रूप है उसको भूल जाते हैं तब ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसके लिए शायद आपने कहा कि जो याद होनी चाहिए भूलना भु, नहीं चाहिए हमें या इसके लिए थोड़ा सा हमें मेहनत जरूर करनी पड़ेगी कि किस तरह से हम अपने मूल स्वरूप को याद रख के हर कर्म करें ये बहुत ही अच्छी बात आपने सामने हमारे बीच में रखा एक एक जी जी जरूर जरूर आपने जैसे कहा कि सब लोग को थोड़ी जल्दी होती है ठीक है ना, ना? ना, ना। अगर उस वक्त हम जो भी हमारे सही हैं उसको छोटा सा मुस्कान दें थोड़ा सा मुस्कुराए और कहीं से पहले आप चले जाइए मैं बीच पीछे चले जाऊंगा उतने ही टाइम पर हम सब बहुत आसानी से चढ़ सकते हैं ये हम भूल जाते पूर् <laughs> मैं जाता हूँ हम दूसरे यात्री को एक यात्री समझकर अपना समझकर वो भावना से नहीं देखते हैं ना अगर मैं आपको पूर्व मान लीजिए वहां पर 50 लोग एक ही डब्बे में चढ़ना चाहते हैं ठीक है और ये पचास लोग अलग अलग परिवार के हैं ठीक <laughs> है हो सकता है उसमें थोड़ा सा तनाव हो सकता है थोड़ा झगड़ा होने के चांसेस हैं अगर उसी उसी समय पर वो 50 लोग एक ही ग्रुप के हैं मान लीजिए एक ही परीक्षा के 50 लोग दो मिनट के अंदर ट्रेन में चढ़ना है तो प्लीज बताइए झगड़ा होगा कि नहीं होगा हम्म हम्म हम्म वो तो एक दूसरे तो को बहुत अच्छी तरह को करके क्योंकि सब पचास हमारे ही है लेकिन सात लोग अलग अलग परिवार के हो जाते हैं तो हमारे लिए वो भेदभाव आ जाता है कि मेरा परिवार तो, तो चार सदस्य का है मैं इन चारों को सिर्फ करूं बाकी सबको पीछे छोड़ दूं तो वो जो अपन की भावना अगर आ जाए अंदर से कि ये सब सहयात्री थी हमारे इस यात्रा में एक ही परिवार है जहाँ तक भी हम जा रहे तो वो जो चढ़ने में जो वो मिनट में जितना तनाव हो रहा है ना वो होएगा ही जी गिरीश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, स्पेशल विशेष मुलाकात आज विश्व पर्यटक दिवस के उपलक्ष में हम बातें कर रहे हैं पर्यटक और उसकी यात्रा उसके साथ मूल्य किस तरह से काम कर सकता है और कैसे हमारी यात्रा जो है बहुत ही सुखद बहुत ही आनंदमय हो सकता है इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ प्रोफेसर गिरीश जी है और साथ ही साथ दीदी दिव्या जी है जिनसे हम थोड़ी देर में बात करेंगे आप सुन रहे हैं मात बन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो बिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़ पाने को ओ ओ ओ ओ ओ जीवन के सफर मेरा ही दिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें इन मितड़पान को ये रूप की दौलत वाले तब सुनते हैं दिल के नाले हो ये रूप की दौलत वाले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 के सफर मेरा ही दिल तेर बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन मिथड़ पाने को दिल लेके दगा देते हैं एक रोग लगा देते हैं दिल लेके के देते हैं इक रोग लगा देते हैं हंस हंस के जला देते हैं, ये हुस्न के परवाने को जीवन के सफर में रही मिलते हैं बिछड़ जाने को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 विशेष मुलाकात कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर गिरीश जी और दिव्या दीदी आप सुने रेडियो माधुबन सुनते रहो मस्कर रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस विशेष एपिसोड में विशेष मुलाकात में आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और अभी हम दीदी दिव्या जी से बात करेंगे यात्रा और मूल्य किस तरह ऐसी समन्वय है और कैसी हमारी यात्रा सुखद हो सकती है उनके विचार सुनेंगे आप सभी की तरफ से दिव्या दीदी का बहुत बहुत स्वागत है हाँ, बोलिए दीदी मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जब हम यात्रा करते हैं अगर यात्रा के साथ तो मूल्य हो और मूल्यों को कैसे हम यात्रा के साथ ले के चले उसके बारे में बताइए समझती कि जीवन में जब यात्रा करते हैं उस समय पर मूल्यों की बहुत जरूरत है जी। और जरूरत ही है मूल्यों को लेकर के हम यात्रा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में वो यात्रा का आनंद नहीं ले सके जैसे यात्रा पर जाती है हम तो हमारी आवश्यकों को बड़ी याद से संभाल करके अपने साथ लेके चलते क्योंकि वो नहीं होगी तो और सुविधा होगी तरह से तो चीजें ही नहीं लेकिन साथ साथ साथियों को भी यात्रा में हमारे साथ ले जाना जरूरी है और मैंने देखा है कि मेरा एक एक्सपीरियंस अभी है। कुछ ही दिन पहले सोनीपत से हम बॉम्बे आ रहे थे जी। और वहाँ दो तो मिनिट ट्रेन रुकने वाली थी, थी, थी और वो भी हमारी जो दोष था वो बहुत दूर आया तो भाई से वो सामान लेकर के उसमें जा रहे थे लेकिन समय बहुत कम था तो मेरे बाकी एक लेडी बैठी थी, थी उसने सामने से अनबॉन जो मुझे पहचानती भी नहीं लेकिन उससे देखा कि समय कम है तो उसके बेटे को कहा कि बैंक का सामान ले जाकर के तुम तो वहाँ पर रख के आओ और मुझे कहा कि दूसरा सामान है वैसे आप निश्चित रखो हम पहुँचा देंगे तो देखा कि में हमारा यदि मैं समझती हूँ नहीं, तो नहीं पकड़ सकती थी तो देखा कि जीवन में इस यात्रा के अंदर ऐसे एक दूसरे के सपोर्टर और सहयोगी बनना वो जरूरी है और उसके साथ ने देखा कि जब हम अंदर गए तो हमारी सीट पर जो ट्रैवलिंग करने वाले दूसरे लोग थे जो शॉर्ट ट्रैवलिंग वाले वो सारे बैठ गए थे वहां पर और हमको बैठना भी था सामान भी सारा वहाँ रखना था तो शुरू में तो वो जो बैठे हुए थे उनको हो रहा था कि हम नहीं उठे लेकिन हमने थोड़ी सी शांति रखी वहां थोड़ी गिर रखी और बहुत से कहा कि भाई हमारा यहाँ रिजर्वेशन है और ये सामान है हमारा जो हमें रखना है आपको तो बैठना है तो ठीक है लेकिन थोड़ी हमें भी जगह दो ऐसे करके जब आप उनके साथ पेश आए तो मैंने देखा उनका पूरा अप्रोच जो शुरू में देखने का कौन और जो व्यवहार था उसमें चेंज देखा क्योंकि हमारा अप्रोच के साथ कैसा है वो भी एक बहुत ही मान्य रखता है और उनके कपल से वो तो इतने सहयोगी बन गए की भाई उस पर ना हो तो इतना कॉपरेशन हर सेकंड हमने देने लगे और धीरे धीरे हम लोगों से जब उनकी मुलाकात हुई बातें हुई आध्यात्मिक ब्रह्म की मेडिटेशन की बातें हुई तो टोटली उनके अंदर हमने चेंज पाया इसीलिए यात्रा के अंदर थोड़ी शांति और धीरज जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम औरों को भी देते हैं और हम लोग समझते हैं कि एक डब्बे के अंदर थोड़ी सी चीज भरते हैं पहले फुल हो जाता है और फिर थोड़ा है उसके बाद देखेंगे ना तो उसमें जगह हो जाती है तो ऐसे ही है बोगी के अंदर भी ऐसे होता है शुरू में हम जब जाते हैं तब ऐसे लगता है कि भाई बैठने की जगह नहीं सामान रखने की जगह नहीं लेकिन थोड़ी शांति रख के प्यार से जब देश आते हैं तो एक दूसरे को कॉपरेशन देना शुरू करते हैं और इन वैल्यू की इसलिए भी जरूरत है कि मैं हमेशा ये ध्यान रखती हूँ कि जब हम यात्रा कर रहे हैं तो हमारे साथ जो साथी है भले वो अनॉन है लेकिन उस समय पर ट्रेन में मुझे कुछ होता है तो मेरे संबंध मेरे से बहुत दूर है मेरे पड़ोसी मेरे से बहुत दूर है लेकिन उसी समय पर पड़ोसी भी मेरे बाजू में बैठा हुआ पैसेंजर है और वो ही मेरा रिलेटिव ही है क्योंकि तुरंत हेल्प तो मुझे उससे ही मिलने वाली है जबकि मित्रों को तो वो मैसेज मिले संबंधी को और वो दूर हैं तो सुन के क्या हेल्प करेंगे लेकिन जो बाजू में बैठा है में जो साथी बैठे हैं उनके साथ हमारा अपनत्व की भावना भाईचारे की भावना और एक दूसरे को की भावना रखकर के चले तो वो यात्रा बहुत ही फील होती है भले हम कोई हिल स्तर पर जाते हैं उस स्थान पर तो हम जब जाएंगे और वहां का आनंद लेंगे लेकिन जो उसके पहले उस स्थान तक पहुंचने के लिए जो ट्रेन बस फ्लाइट जिससे भी यात्रा कर रहे हो उसमें हमने एंजॉय नहीं किया तो यात्रा का मजा ही क्या है और इसीलिए इस प्रकार के वैल्यू को साथ में लेकर के चलने से ही सोच हमारी जो यात्रा है उसमें बहुत सुखद अनुभव हमें हो सकता है और हमारे राजा जीवन में वो यात्री सदा याद रखेगा मैंने बहुत सारी यात्राएं की लेकिन तो दिव्या अच्छा दीदी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और एक्सपीरियंस के साथ बताया तो बड़ा अच्छा लगा क्यूँकी जब भी हम लोग बात करते हैं तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है तो काफी अच्छा लगता है और आपने बहुत ही अच्छी बात बताया की यात्रा के साथ जिस ट्रेन से या बस से हम लोग जा रहे हैं उसका भी आनंद हमारे साथ होगा जब हम लोग मूल्यों को साथ में ले चलते हैं प्रेम शांति के साथ हम चलते हैं और एक बहुत अच्छी बात आपने बताया कि अप्रोच आपका कैसा है कि सामने वाले के साथ आप व्यवहार कैसे करते हैं किस अप्रोच किस ढंग से अप्रोच करते हैं वो भी बहुत काम करता है तो आपने बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ आज के इस विशेष एपिसोड में बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबा नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो नस्कराते रहो आज तुम जहा जिंदगी तुम्हें मिल गया ठिकाना हमको भी साथ ले ले रे हमको हम भी साथ ले ले हम रह गए अकेले दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले रे हमको हम ले ले हम भी साथ ले हम, दिल उठ गया जहाँ से ले चल हमें यहाँ से ले चल हमें यहाँ से किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे हमको भी साथ ले ले ले ले रे हमको भी साथ ले लगे हैं बर्बादियों के मेले रे हमको भी साथ ले ले हम रह गए अकेले को दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हमारे साथ दिव्या दीदी और प्रोफेसर गिरीश जी जुड़े हुए हैं अभी मेरा सवाल फिर से एक बार गिरीश जी से रहेगा गिरीश जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी कोई भारत में लंबी यात्रा हो उसका कुछ अनुभव जरूर सुनाइए अपने जीवन का और हम केरल से लेकर मध्य प्रदेश तो तक ट्रेन में आ रहे थे और उस वक्त वो जो यात्रा होती थी, थी वो करे फिफ्टी फोर आवर्स पचास परसेंट थोड़ा सा दो तो करना पड़ता था हमको और हालात बहुत सुखदायी हालात नहीं थे और हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी राजीव गांधी जी का असैक्सीनेशन हुआ था और ट्रेन में थे और कि उसके पहले उनके पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जब निधन हुआ था उसके बाद जो हालात थे वो थोड़े से बिगड़े हुए थे जो सिख कम्युनिटी है और जो बाकी कम्युनिटी थे उनके बीच काफी प्रॉब्लम थे तो ये एंटीसिपेट किया जा रहा था कि ऐसा ही कुछ हालात शायद से भारत में हो सकता है और उस वक्त मैं ट्रेन में था और ट्रेन को रोक दिया गया था स्टेशन में और काफी समय तक हमको वो ट्रेन को उन्होंने अलाउ नहीं किया था ताकि कोई नुकसान ना पहुंचे यात्रियों के लेकिन उस दौरान जो जो तो हमारी जो यात्रा थी वो बहुत ऐसा तो लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन जो तय यात्री जो लोग आपस में थे उन्होंने एक तो बहुत सांत्वना की बहुत भरोसा दिलाया जो हमारे खाने पीने की चीजें थी वो एक दूसरे के साथ शेयर किया गया तो वो उस वक्त ऐसा महसूस की सब अनजाने लोग जो थे हमारे थी वो एक परिवार के जैसे की अपना मुंबई छोड़ करके मैं कुछ दूसरे पर आया तो बहुत प्यार और के इस प्रकार से वो रोड नजदीक आंतरिक खतान या आंतरिक वो स्ट्रेस कभी नहीं आया जिनमें कोई दूसरे जगह पर दूसरे लोगों के साथ एक परिवेश में होते पूरा श्रेय कि को को विशेष टाइम दूसरों भी बहुत और उनको अच्छी देखी और कहते हैं कि जैसा आपकी दृष्टि होगी वैसे ही दूसरों से भी आपको प्यार सभी लोग सम्मान होता ये मेरा बहुत अच्छा एक अनुभव था तो मैं आपके जी गिरीश जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हमारे साथ में ट्रेन का और एक लंबी यात्रा जो बिहार आप गए थे उसका आपने एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत ही अच्छी बात ये लगा कि पर्सनली आप जितना अपने अंदर से मूल्यों को लेकर चलते हैं उतना ही जैसे आपने कहा कि अप, आपकी दृष्टि जैसी होगी वैसी आपको सृष्टि दिखाई देगी ये बहुत ही अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं हम अगर इस तरह लम्बी यात्रा करते हैं तो खुद की तैयारी होना बहुत जरूरी है खुद को जो है अच्छी तरह से बना के निकले हम लोग सब चीजों का ध्यान रखे और सबका ध्यान रखे इस तरह की बातें आपने कही बहुत ही अच्छा लगा और चलिए आगे बढ़ते हैं दीदी से भी मैं इसी तरह का सवाल करना चाहूंगा कि आपकी कोई अच्छी यात्रा के बारे में आपने तो ऐसे पहले शेयर किया मुझे यात्रा में किस तरह की सुविधा और किस तरह की दुविधा होती है थोड़ा सा इसमें इसकी बार इसके बारे में बताइए जी, जी की का की बात होती थी एशिया ये पाया फ्लाइट के अंदर उसके बाद तो वहाँ के लोगों के अंदर कॉपरेशन की भावना बहुत ही अच्छी थी वो तो जब हमें देखते थे तो और लगता था ये बैग या उनका सामान भी नहीं दिखा पा रही है वो तो हमें उनको ही करना पड़ता था लेकिन वो सामने से आकर के हमें ऑपरेशन देते थे सहयोग देते थे और मैंने ये भी देखा वहाँ पर कि जब यात्रा पर जाते थे कई और स्थानों पर हम वहाँ जा रहे थे तो मैं आसमान है वो हमें पहचान से हमारे हैं कि इंडिया के है विदेश के है लेकिन जब उनकी सजा हमारे पर जाती है तो मुस्कुराते तो जरूर हैं, जबकि यहाँ है कि कोई अन व्यक्ति और ये भी दिन के लिए हमारा एक परिवार है और उसमें कहीं और सुविधाएं को तो जब यात्रा करते हैं तो जैसे आपने आखिर कहा था अच्छा कि कहीं करने की बात आती है सामान रखने की बात आती है कई बार उन्हें याद आता है की एक बार वे यात्रा करने की तो जहाँ मैं बैठी थी वहाँ पूरा मुस्लिम रूप बैठा हुआ था तो लोगों को गुजर करना था और मेरे दिल से वो समझ गए कि <t đầu> करने करने तो कि की भैया ब्रह्मा कुमारी हैं या बहन है उन्होंने और कहा की हम खाना खाएंगे तो आपको और सुविधा होगी इसलिए थोड़ा समय आप यहाँ बैठेंगे और उन्होंने वहाँ भोजन किया और उसके बाद भोजन करने के बाद वहाँ का दिन कपड़े तो सीट को पोछा पैंट उन्होंने वहां पर डाला और हमारे साथ किया हमें इतना प्यारा लगा और देखते हैं कि बाहर हम जाते हैं तो उसी समय पर उसी में कोई धर्म का भाषा का जाति का वो बेचना रखता ना? है हम जब चलते हैं तो वो यात्रा बहुत ही अच्छी होती है अब अब पूरी तरह भी हो सकती थी लेकिन सामने वाले व्यक्ति व्यारे साथ पैसा था तो फिर वो जानी हुई वरना क्या होता है कई चीजों में हमें आपकी चीज न मिले पैसे या या तो सामान रखने में भी दिक्कत हो कई प्रकार की दिक्कत उसमें आती है यदि वो न हो तो पूरी जर्नी का मजा ही उसमें चला जाता है और गए होते हैं खुशी के लिए और दुख की अभिमुक करके आ जाते हैं परेशान होके आ जाती है डिस्थर्स होके आ जाते हैं है। और फिर सोचते हैं इतना हजारों रुपया मैंने यात्रा में डाला, लेकिन क्या हुआ मैं तो परेशान हो गई दिखे <laughs> कि है ऐसी लंबी यात्रा कभी कर भी नहीं चाहिए क्या नेगेटिव पहला मन के अंदर आने लगते हैं इसीलिए दोनों चीजें तो है ही होती है, है, लेकिन उस पर हमारे समय पर हमारी को और रखना है और ये ध्यान में रखे शांति और ये खुशी के लिए किसी की परिस्थिति है अपनी खुशी को कमाना है उसका कोई ना कोई मार्ग यही मेरा मेरे लक्ष्य है तो मैं कोई ना कोई मेरी व दीदी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से यात्रा में हमारे साथ जो है बहुत सारी बातें आती हैं सुविधा और दुविधा दोनों साथ साथ चलती हैं लेकिन हमें उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझना है और अप्रोच के साथ आगे चलना है प्यार से अगर हम सब कुछ करते हैं तो अच्छा लगता है और सामने वाले का भी व्यवहार जो है हमारी तरह बदलता जाता है बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और चलिए इसी के साथ हम लोग कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर हैं तो मैं चाहूँगा प्रोफेसर गिरिश जी आप एक मैसेज जरूर कोट करें यात्रा कैसे कर शांतिपूर्वक हो प्रेम पूर्वक हो <laughs> रमेश जी इससे पहले कि तो तो मैं मैं अपना था तो मैं अपने एक बहुत छोटी सी एक यात्रा का अनुभव तो बताना चाहता हम यहाँ प्रभाव ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट रही है जी उसने एक नया एक ऐसा तरीका बनाया था कि हमने हाँ एक थैंक यू कार्ड बनाया था और वो थैंक यू कार्ड मैसेज था कि जो भी हमारे ड्राइवर भाई है चाहे वो ट्रेन में या फिर वो ऑटो रिक्शा है या कार्य ड्राइवर है या में भी जब हम ज्यादा कंप्लीट करते हैं तो हम वो जो ड्राइवर भाई होते उनको हम थैंक यू कार्ड देते हैं उनको कहते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचा तो ये कार्ड उन सब भाई बहनों को तो दे वहाँ मैं एक बार पुणे में एक सेवा के लिए मैं गया था तो मेरी बस जो है लेट हो गई थी मैं करीब दो तो बजे रात को ओला बस स्टैंड में पहुंचा वहां से मुझे ब्रमा कुमारी सेंटर जाना था और क्योंकि बहुत रात हो गई थी वहां जाने के लिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था और तो फिर मैंने ऑटो को देखने का प्रयास किया तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे तो एक ऑटो ड्राइवर था यार मैंने उसको कहा पर जाना वैसे तो उनको दूर नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने शायद समय का फायदा उठाते हुए उन्होंने कहा डेढ़ सौ तो रुपये होंगे और उनका जो चेहरे का फाप था आपको तो मैं था मुझे थोड़ा सा जोग्राफिक फील हो रही थी शायद उन्होंने शराब का भी सेवन किया था क्योंकि मुझे जाना था किसी भी हालत थी मैं माफी नहीं था आपको ट्रेक्टर से दे दिया और जब वो मुझे लेकर जा रहे थे तो मेरे दिल में सिर्फ किसी भी प्रकार का एक प्रकार का डर था ये कहीं पहुंचाएंगे उनसे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं कर देंगे लेकिन किसी तरह हमने उनसे पहुंचा दिया और जैसे वो वहां तो मैंने डेढ़ सौ रुपये उनको दिए और फिर मैंने जो थैंक यू कार्ड था और मैंने उनको दिया और मैंने कहा कि आप से पढ़ पढ़िए तो उसने लिखा था कि आरती का कि लिखाया किरदार आपने बहुत तो अच्छा हमें पहुंचाया हमारे गंतव्य स्थान पर अच्छी तरह इसीलिए आपको मिले परमात्मा का पचास रु दिए अच्छा और अभी चाहता हूं मैसे सौ रुपए भी होता था आपको मैंने ज्यादा बोला <laughs> तो कहते हैं बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया सदा मुस्कुराते हुए अपनी यात्राएं करना है हमें जो आपने शेयरिंग किया थैंक यू कार्ड का वो भी बहुत ही अच्छा है जब हम लोग इस तरह की यात्राएं करते हैं तो ड्राइवर्स जो होते हैं उनके प्रति हमारी सोच ही अलग हो जाती है तो इस तरह के अगर हम भावनाएं है रखते हैं तो सामने वाले का भी मन जो है बदल जाता है ये आपने एक्सपीरियंस सुनाया और अभी चलिए आखिरी में हम लोग फिर से दिव्या दीदी से सुनेंगे एक मैसेज होता yeah. है <laughs> खुशी जैसी बात नहीं कहती है कि खुशी जैसा खुराक रहे और इसलिए श्रोता कर्मो को यात्रियों को न सिर्फ जीवन की यात्रा पूरी यात्रा दोनों की यात्रा में वो खुश रहे सफल रहे देख रहे उनकी यात्रा सदा के लिए सबसे सक्सेसफुल बैठे ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया दिव्या दीदी और प्रोफेसर गिरीजी आपने बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथ शेयर किया और कहा कि सार रूप में मैं यही कहूँगा कि जब भी आपको यात्रा करना है तो मूल्यों के साथ करिए अपने अंदर जो है शांति प्रेम की भावनाओं को लेकर चलते हैं मूल्यों को लेकर चलेंगे तो शांति प्रेम के साथ अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा तो सुखद होगा ही और आपके बहुत अच्छे सभी दोस्त बन जाएंगे ये भी आपका प्लस पॉइंट होगा तो चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने यात्रा और मूल्यों के साथ जुड़कर यात्रा करने से कैसे हम परिवर्तित होते हैं या किस तरह की जो फीलिंग है वो हमने जाना और कुछ सुविधा असुविधा जो आती है और किस तरह से हम उसको टैकल कर सकते हैं किस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं वो सारी बातें बहुत ही अच्छी तरह से एक्सपीरियंस के साथ हमने सुना दिव्या दीदी का भी सुना और प्रोफेसर गिरीश जी का भी सुना तो हमें बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा पूरी रेडियो मधुबन की टीम की ओर से प्रोफेसर गिरीश जी और दिव्या दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष एपिसोड में आकर आपने बहुत ही अच्छी जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर किया इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे और आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन हैं रेडियो माधुन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो मुसाफिर में क्या चाहिए सिर्फ थोड़ी सी दिल में तो दुनिया में क्या चाहिए सिर्फ थोड़ी सी दिल में जगा चाहिए बैठ जाऊं कोई बैठा कोई लेटा मगर खड़े हम ये कैसी खुद वर्जी ये कैसा हसी तम कोई बैठा कोई लेटा मगर खड़े हम ये कैसी खुद वर्जी ये कैसा हसी तम जरा प्यारे सरक जरा प्यारे सक जरा प्यारे सरक जरा प्यारे साथ मिलकर हमें बैठना चाहिए एक मुसाफिर को दुनिया में क्या चाहिए सिर्फ थोड़ी सी दिल में गा चाहिए बैठ जाऊँ कैसा चल क्रिकट तेरा सिंगल मगज तू डबल ओ मोटे लाल तू किया है कैसा चल क्रिकट तेरा सिंगल मगज तू डबल किसक सारा प्यारे नरक जरा प्यारे निशक सारा प्यारे नरक जरा प्यारे ऐसी बॉडी में दिल भी बड़ा चाहिए एक मुसाफिर दुनिया में क्या चाहिए सिर्फ थोड़ी से दिल में जगा चाहिए बैठ जाऊं जाऊ नकली दाड़ी वाले तू गुस्सा मत कर हमें भी जगह दे दे खुदा से ऐसी डर ओ नकली दाड़ी वाले तू गुस्सा मत कर हमें भी जगह दे दे खुदा से ज्यादा डर खिसक जरा प्यारे सरक जरा प्यारे खिसक जरा प्यारे सरक जरा प्यारे, प्यारे तेरा फोटो ना तेरा पता चाहिए एक मुसाफिर को दुनिया में क्या चाहिए सिर्फ थोड़ी के दिल में जगा चाहिए बैठ जाऊं हम पर भी ज्यादा कर दो इनायत की नजर खुशी से कट जाए हमारा भी सफल हम पर भी जरा कर दो हिनायत की नजर खुशी से कट जाए हमारा भी सफल हिसक के जरा प्यारे डर रखी जरा प्यारे हिसक की जरा प्यारे नर रख जरा प्यारे जो किसी का ना दिल तोड़ना चाहिए एक मुसाफिर को दुनिया में क्या चाहिए सिर्फ थोड़ी दिल में दगा चाहिए एक मुसाफिर को दुनिया में क्या चाहिए सिर्फ थोड़ी दिल में दगा चाहिए मैंने कहा बर्जुम